ऊर्जा चिकित्सा भाग दो विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को आसानी से समझ सकते हैं और कहा किसकी उपयोगिता है उसे भी जान सकते हैं तो सबसे पहला तल हम स्थल देह का मूलाधार चक्र से संबंधित इस स्थूल देह पर जो विधियां काम करेंगी वे विधियां भी स्थूल ही होनी चाहिए उदाहरण के लिए ऑपरेशन सर्जरी करना एक स्थूल उपाय अपेंडिक्स खराब हो गया अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया एक स्थूल उपाय फिजियोथेरेपी मसाज व्यायाम नेचुरोपैथी की बहुत सी विधियां योगाभ्यास फ्रैक्चर हुआ प्लास्टर चढ़ा दिया उसको इमोबिलाईज कर दिया एक स्थूल उपाय हड्डी को जोड़ने का तो सबसे पहला स्थूल तल है यहां पर स्थूल विधियां काम आएंगी दूसरे चक्र से संबंधित हमारे भीतर की रासायनिक संरचना है स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित तो वहां पर रासायनिक पद्धतियां काम आएंगी उदाहरण के लिए एलोपैथी की फार्मेकोलॉजिकल ड्रग्स विभिन्न विभिन्न सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक रसायन आयुर्वेद के नेचुरल प्राकृतिक रसायन यूनानी चिकित्सा पद्धति की दवाइयां चाइनीज हर्बल मेडिसिन और दुनिया में हजारों हजारों तरह की जड़ी बूटियाँ चलती हैं वे सभी रासायनिक पदार्थ हैं और वे हमारे दूसरे तल जो कि स्थूल से ज़्यादा सूक्ष्म में वहाँ असर करते हैं कीमोथेरेपी एलोपैथी का एक हिस्सा है वह भी दूसरे तल पर कार्य करती है फिर इससे भी सूक्ष्म है तीसरा तल प्राण ऊर्जा का तल मणिपुर चक्र से संबंधित हमारी एस्ट्रल बॉडी इससे संबंधित है यह एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल बॉडी है विद्युतीय ऊर्जा से बनी है और यहां पर विभिन्न प्रकार की तरंगें ऊर्जा तरंगें काम करती हैं उदाहरण के लिए प्राणायाम मैग्नेटोथेरेपी एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर इलेक्ट्रिकल एक्यूपंक्चर इलेक्ट्रिकल शॉक पागलपन के इलाज में काम लाया जाता है रेडियोथेरेपी, धूप स्नान कलर थेरेपी ठंडे और गर्म से सिकाई इंफ्रारेड रेस अल्ट्रावायलेट वायोलेट बहुत सी स्किन डिसीजेस में काम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एस्ट्रल वाडी पर काम करती है। याद रखना होम्योपैथिक मेडिसिन उनकी रासायनिक संरचना की वजह से काम नहीं करती होम्योपैथिक मेडिसिन में 12 से ज्यादा पोटेंशियल होने पर सच पूछो तो कोई भी केमिकल नहीं रह जाता लेकिन होम्योपैथिक दवाई काम तो करती है कैसे काम करती है उस रसायन की जो सूक्ष्म कहना चाहिए एक याददाश्त उसकी मेमोरी मेडिसिन में रह जाती है वो केमिकल तो नहीं रहता एवोगेड्रो के सिद्धांत से एक परमाणु में जितने परमाणु उस दवाई में हो सकते हैं तीस पोटेंसी तक पहुंचते पहुंचते एक भी परमाणु उस रसायन का दवाई में नहीं रह जाएगा फिर होमोपैथिक दवाई कैसे काम करती है कि आश्चर्य की बात है काम करती इसमें तो कोई शक नहीं कोई चालीस लोग होम्योपैथी से फायदा उठाते हैं करीब करीब सभी पैथियों से 30-40 प्रतिशत लोगों को फायदा होता है होम्योपैथी का असर एस्ट्रल बॉडी पर है तो इस थूल तरीके से अगर हम कोई जांच पड़ताल करेंगे तो हम पाएंगे कि होम्योपैथी दवाई में तो कोई दवाई ही नहीं है सिर्फ सुगर पिल है एस्ट्रल बॉडी पर काम करती है क्रिस्टल थेरेपी भी एस्ट्रल बॉडी पर काम करती है तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा तरंगें सूक्ष्म तल पर कार्य करती हैं। चौथा चक्र अनाहत से संबंधित और गहरा तल है भावनाओं का प्रेम की भावना मंगल भावना प्रार्थना की भावना शुभकामनाएं एक प्रेमपूर्ण पूर्ण स्पर्श काम करता है प्रेम आत्मा का भोजन है मां जब प्रेम से अपने बच्चे को स्पर्श करती है थपथपाती है सहलाती है बच्चा स्वस्थ होने लगता है एक डॉक्टर जब अपने मरीज से प्रेमपूर्ण ढंग से बातचीत करता है मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है यदि डॉक्टर और नर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ रूखा सूखा व्यवहार करते हैं कोई प्रेम प्रदर्शित नहीं करते तो मरीज के ठीक होने की संभावना कम हो जाती है यद्यपि दवाई वही दी जा रही इलाज वही चल रहा है लेकिन फिर भी अस्पताल के स्टाफ का प्रेमपूर्ण रवैया मरीज के स्वस्थ होने में बहुत सहयोग पहुंचाता है ये प्रेम कहाँ कार्य करता है ये चौथे तल पर कार्य करता है भाव के तल पर तो भावनाएं भी बहुत हीलिंग इफेक्ट डालती हैं सच पूछो तो थेरेपी वर्ड जो है ग्रीक जिस शब्द से बना है मूल धातु से बना है उसका अर्थ ही होता है प्रेम थेरेपी का अर्थ है प्रेम तो प्रेम पूर्ण हो जाना प्रार्थना पूर्ण हो जाना किसी के प्रति शुभ कामना से भरना मंगल भाव से भरना उस व्यक्ति के लिए एक हीलिंग इफेक्ट लाता है अपने परिवार वालों के बीच में होना अपने मित्रों के बीच में होना वे लोग जो हमें प्रेम करते हैं उनके बीच में होना एक मरीज के लिए बहुत स्वास्थ्यदायी होता है पश्चिम के देशों में मरीज को बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं अस्पताल में भर्ती कोई उससे मिलने नहीं आ सकता बड़े नियम कानून हैं, बिल्कुल अकेला हो जाता है अपरिचित डॉक्टर अपरिचित नर्स अपरचित स्टाफ वे सब अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं किसी को प्रेम नहीं किसी को कोई लगाव नहीं है भावनात्मक कोई नाता नहीं है अगर ऊपर से मुस्कुरा भी रहे हैं तो वो भी उनके प्रोफेशनल स्माइल है उनको सिखाया गया है इसलिए वो कर रहे हैं कोई भावनात्मक लगाव नहीं है और नए रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि हार्ट अटैक के मरीज अस्पताल में उतनी त्वरा से ठीक नहीं होते जितने अपने घर में ठीक होते हैं एक आश्चर्य की बात घर में उतनी अच्छी केयर तो नहीं हो सकती जितनी अस्पताल में हो रही है तो मेडिकल साइंस के हिसाब से तो अस्पताल में ज्यादा अच्छी केयर हो रही थी वहां ज्यादा अच्छी रिकवरी होनी थी हार्ट पेशेंट की लेकिन ऐसा नहीं होता घर में उन लोगों के बीच जहाँ सब लोग प्रेम कर रहे हैं मंगल भाव से भरे हुए हैं हृदयपूर्ण हैं वहां पर रिकवरी ज्यादा गति से होती है तो भाव तल पर भी हीलिंग का असर है फिर पांचवा चक्र विशुद्ध विचार का मन का तल है और विचार भी विचारों की अपनी ऊर्जा है और विचार विचार को प्रभावित करते हैं फ्रांस में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ कुए पिछली सदी में और उसने लाखों लोगों को ठीक किया दुनिया के कोने कोने से लोग कुएं के पास पहुंचते थे और कुएं उनको सिर्फ एक ही बात सिखाता था, था कि तुम आशावादी विचारों से भरो पॉजिटिव थिंकिंग विधायक दृष्टिकोण से सोचो और कुएं जिस ढंग से समझाता था वह बात निश्चित रूप से असर करती थी कोई व्यक्ति अगर निरंतर विचार कर रहा हो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं मैं स्वस्थ हो रहा हूं तो उसके स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है कोई व्यक्ति नकारात्मक विचारों से भरा हो कि अरे क्या होगा पता नहीं पता नहीं हो पाऊंगा ठीक कि नहीं हो पाऊंगा दवाई तो कर रहा हूं मगर कोई डॉक्टरों का कोई भरोसा कल्युगी डॉक्टर ठीक दवाई दे रहे रहेगी नकली दवाई तो नहीं है कहीं तो सब प्रकार की शंकाओं से भरा निरंतर नकारात्मक विचार उसके मन में चल रहे हैं इसके ठीक होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी तो पॉजिटिव थिंकिंग विचार के तल पर एक आशावादी दृष्टिकोण कि कुछ हो सकेगा और निश्चित रूप से कुछ होने लगता है ओशो ने एक प्रवचन में वर्णन किया है कि जबलपुर में एक सज्जन उनके पास आए और उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी बहुत ही तकलीफ में है बहुत भय से और फोबिया से पीड़ित हैं मालूम कितने कितने प्रकार की तकलीफें बताती रहती हैं कि ये बीमारी वो बीमारी सब मानसिक बीमारियां उनको रात को उनको नींद नहीं आती उनको डर लगा रहता है कि कहीं मकान न गिर जाए कहीं भूकंप न आ जाए ज्वालामुखी न फट जाए और सिद्ध भी कैसे करो कि नहीं आएगा भूकंप आखिर दुनिया में सब जगह आ ही जाते हैं अचानक क्या पता आज रात यहीं आ जाए रात भर चैंसेस सो नहीं पाते खूब सारी दवाई की थैलियां रख के सोते सोती तकिये की नीचे ही की रात को पता नहीं हार्ट अटैक हो जाए तो हार्ट अटैक की दवाई तो पास में होने चाहिए लकवा लग जाए तो मेडिकल की मैगजीन पढ़ती रहती है किस्म किस्म की दवाईया इकट्ठी करती रहती है सबका भंडार रखे हुए हैं जरूरत पड़ने पर सारे इमरजेंसी ड्रग्स उनके पास हैं तक के नीचे ही रख के सोती हैं और सो भी नहीं पातीं बीच बीच में टटोल टटोल के देखती रहती ब्लड प्रेशर मशीन पास में रात भर में चार पांच बार तो ब्लड प्रेशर ही नापती है कई बार अपनी नब्ज चेक करती रहती हैं उनका ये आधा अधूरा मेडिकल ज्ञान उनके लिए काफी खतरनाक सिद्ध हो गया है तो सोन उन सज्जन से एक ध्यान की पद्धति कही कहा कि अपनी पत्नी को ये ध्यान की विधि समझाना फिर एक हफ्ते बाद उनसे फोन करके पूछा कि आपकी पत्नी की क्या स्थिति है वे कहने लग कोई फायदा वायदा तो हुआ नहीं आपने जो ध्यान बताया था वो रोज करती हैं लेकिन कोई लाभ हुआ नहीं बस इतना ही है कि चार पांच घंटे सो जाती हैं और कुछ लाभ हुआ नहीं <laughs> फिर एक हफ्ते बाद फिर फोन करके पूछा उन्ह हमारे पीछे पड़े हुए हैं कुछ लाभ नहीं हुआ नींद आने लगी है और डर खत्म हो गया वो दवाइयों का जो भंडार रख कर सोती थी आजकल वो सब अलमारी में उन्होंने रख दी है और तो कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ अब देखें का नकारात्मक दृष्टिकोण लाभ हो भी रहा है तो अभी इसको दिखाई नहीं पड़ रहा और कुछ दिन बाद एक बार मुलाकात हो गई कहीं ओशन पूछा कि क्या हाल है तुम्हारी पत्नी के वो कहने लगे बस नॉर्मल हो गई वो दवाई ववाई सब उन्होंने फेंक फांक दी कचरे में नींद भी आने लगी डर नहीं लगता भूकंप भूकंप को भूल गई हैं नॉर्मल हो गई लेकिन और तो कोई विशेष फायदा हुआ ध्यान से कोई फायदा नहीं हुआ अब ऐसे व्यक्ति को फायदा भी हो जाए तो कुछ पता नहीं चलने वाला नकारात्मक विचार एक आशावादी दृष्टिकोण हो एक पॉजिटिव थिंकिंग हो तो बहुत कुछ हो सकेगा थोड़ा भी हो रहा है तो ज्यादा हो सकेगा तो हीलिंग में उसका भी असर है विचारों का फिर उससे और सूक्ष्म छठवा चक्र आज्ञा का वो संकल्प का चक्र है विल पावर जिस आदमी के भीतर जितना ज्यादा विल पावर स्ट्रांग हो मजबूत हो उसके स्वस्थ होने की संभावना उतनी ज्यादा हो जाती है हमारे भीतर जो जीवेशणा है जीने की इच्छा वह भी संकल्प शक्ति का एक रूप है जिस व्यक्ति के भीतर जितनी प्रबल जीवेशा होगी वह उतना ही स्वस्थ जीवन जी सकेगा कुछ लोग हैं जिनकी जीवन जीवेश समाप्त हो गई है उनके अंदर कोई संकल्प ही नहीं है कि जीना है कुछ लोग तो मरने का इंतजार ही कर रहे हैं बीच बीच में कई बार कहते हैं, हे प्रभु दुनिया में सब लोगों को उठाया जा रहे उठा हो हमको कब उठाओगे थक गए हैं जीते जीते किसी प्रकार बोझ जैसी ढो रहे हैं जिंदगी इंतजार में कि कभी हम पर भी कृपा होगी तो कुछ लोग जो प्रभु पर ज्यादा भरोसा नहीं करते वो खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं कि पता नहीं वो कब करेंगे कितना लेट लतीफ कितने कष्ट नहीं सह सकते नहीं, जिनके जीने की ऐश्णा ही समाप्त हो गई है जिनके संकल्प शक्ति ही टूट गई है उन्हें स्वस्थ करने का कोई उपाय नहीं मेडिकल साइंस भी फेल हो जाती है एलोपैथी भी फेल हो जाएगी आयुर्वेद भी फेल हो जाएगा एक्यूपंक्चर भी फेल हो जाएगा सब फेल हो जाएंगे ऐसे आदमी के साथ कुछ नहीं किया जा सकता जिसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है जब तक उस व्यक्ति के भीतर संकल्प है वो स्वस्थ होना चाहता है तभी तक उसकी किसी प्रकार से मदद हो सकती है यदि उसने खुद ही संकल्प छोड़ दिया फिर कोई उपाय नहीं, नहीं गांव में कहावत है कि एक बैल अगर बैठ जाए बूढ़ा बैल बीमार बैल तो चार आदमी उसको पकड़ के उठाने की कोशिश करें तो तभी उठा पाएंगे जब वो बैल भी उठना चाहता हो अगर वो बैल स्वयं ही उठना नहीं चाहता फिर चार आदमी की चालीस आदमी ना उठा पाएंगे उसको लेकिन अगर बैल स्वयं भी थोड़ी ताकत लगा रहा हो उठने की उसकी इच्छा हो फिर चार आदमियों की मदद से वो खड़ा हो सकेगा ठीक ऐसी स्थिति हमारी संकल्प की विल पावर की और विल पावर के बड़े व्यापक प्रभाव हैं ओशो ने एक प्रवचन में कहा है कि भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए जितना बड़ा योगदान गांधी नेहरू सुभाष चंद्र बोस का नहीं है उससे भी ज्यादा बड़ा योगदान एक ऐसे व्यक्ति का है जिसका नाम स्वतंत्रता संग्राम से नहीं जोड़ा जाता उस आदमी का नाम है श्री अरविंद वे अपने आश्रम के छोटे से कमरे में बैठे भीतर भीतर संकल्प का प्रयोग कर रहे थे वे अपने आज्ञा चक्र से संकल्प की ऊर्जा सारे देश की चेतना को उठाने के लिए फैला रहे थे किसी को नहीं पता थी बात चुपचाप लोगों ने तो समझा था कि अरविंद स्वतंत्रता संग्राम से भाग गए भगोड़े कायर शुरुआत में उन्होंने भाग लिया था बंगाल में स्वतंत्रता संग्राम में से जुड़े लेकिन फिर बाद में जाके पांडिचेरी में बैठ गए उनके संगी साथियों ने तो यही समझा कि अरविंद पलायन कर गए इसमें भाग ना ले पाए लड़ाई में लेकिन अरविंद ने किसी दूसरे तल पर लड़ाई लड़ी और उनकी जो लड़ाई थी शायद उसी की वजह से भारत आजाद हुआ ऊपर से दिखाई पड़ेगा कि गांधी और नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बहुत काम कर रहे थे लेकिन ओशो का कहना है कि महर्षि अरविंद का जो योगदान है वह अतुलनीय है असली काम उन्होंने किया और इसलिए आश्चर्य की बात नहीं कि 15 अगस्त उन्नीस को जो कि श्री अरविंद का जन्मदिन था उस दिन भारत आजाद हुआ ये महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से नहीं महात्मा गांधी का आंदोलन तो सन १९४२ में शुरू हुआ था और उन्नीस में समाप्त भी हो चुका था उस आंदोलन की वजह से अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं गए कोई और सूक्ष्म कारण है वो अरविंद संकल्प का प्रयोग कर रहे थे आप लोगों को एक और आश्चर्य की बात बताऊं पिछले दिसंबर में यहां पर कोई साठ मित्र समाधि का कार्यक्रम कर रहे थे उस समय हम सब लोगों ने मिलकर भाव किया कि नेपाल में जो अशांति की स्थिति बनी हुई है माओवादियों का आतंक फैला हुआ है वह शांत हो अठारह दिन तक लगातार उन सभी मित्रों ने रोज समाधि से उठने के बाद 2 मिनट यही भाव किया इस संकल्प को फेंका संकल्प की ऊर्जा को चारों तरफ फैलाया कि नेपाल में शांति स्थापित हो और इसके लिए हम लोगों ने एक समय भी निर्धारित कर लिया था यह पिछले दिसंबर की बात है लोगों ने निर्धारित किया था कि 31 मार्च तक आते आते नेपाल में शांति बरकरार हो जाए 18 दिन का यह प्रयोग संकल्प का और उसके अद्भुत परिणाम हुए सच 31 मार्च तक आते आते माओवादियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का माहौल बना और पिछले महीने भर से शांति वार्ता चल रही है और उम्मीद लगती है कि नेपाल में पंद्रह साल पहले जैसे शांति थी बड़ा शांत देश था यहाँ कोई अपराध नहीं होते थे कोई आतंकवाद नहीं था बड़े शांत प्रवृत्ति के लोग यहाँ रहते हैं लेकिन पिछले पंद्रह साल में बहुत गड़बड़ और उथल पुथल हो गई उम्मीद की जा सकती कि फिर वही शांति वापस आ जाएगी और नेपाल अपनी पुरानी महिमा और गरिमा को हासिल कर सकेगा यह एक संकल्प का प्रयोग था और समाधिस्थ लोग ध्यानस्थ लोग जब संकल्प करते हैं वह संकल्प दूर दूर तक जाता है तो स्वयं की चिकित्सा के लिए दूसरों की चिकित्सा के लिए और अन्य मंगल कार्यों के लिए भी अपने संकल्प की शक्ति का आज्ञा चक्कर का प्रयोग किया जा सकता है इसके बाद सातवां तल अति सूक्ष्म तल है वो सहस्त्रार का हमारी चेतना का आत्मा का तल है वहां से डिवाइन हीलिंग ब्रह्म चिकित्सा कॉस्मिक हीलिंग प्राण चिकित्सा रैकी इस प्रकार की अन्य चिकित्सा पद्धतियां काम करती हैं स्प्रिचुअल सर्जरी एक बहुत प्रसिद्ध महिला अमेरिका में है बारबारा स्पिरिचुअल सर्जरी करती है और हजारों मरीजों को वह ठीक कर चुकी है कोई चीरफाड़ नहीं करती सिर्फ अपनी उंगुलियों के आभा मंडल से वह कल्पना करके कि पैनी धार वाले चाकू छुरी हो गए हैं और वह उस व्यक्ति के आभा मंडल में ऑपरेशन करती है और उस व्यक्ति के अंग ठीक हो जाते हैं जैसे कि सर्जरी से ठीक होते हैं बिना किसी चीर फाड़ के ये सारी प्रकार की हीलिंग पद्धतियां अति सूक्ष्मतल पर कार्य करती हैं उस ब्रह्म की ऊर्जा को उस डिवाइन एनर्जी को उसके लिए माध्यम बन जाता है हीलर और जिस व्यक्ति की चिकित्सा की जा रही है वह ठीक हो जाता है इस प्रकार से अगर हम देखें तो सात प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां मुख्य रूप से हुई इस स्थल से लेकर सूक्ष्म तक का मैंने वर्णन किया इन सब में एक सामंजस्य है चूंकि बीमारियों का उद्भव उनका जन्म अलग अलग तल पर होता है इसलिए अलग अलग प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां काम कर पाती हैं बड़ी मजे की बात है दुनिया में इतनी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं और सभी से किसी ना किसी को फायदा मिलता है इसका अर्थ हुआ कि कहीं ना कहीं किसी तल पर काम करती हैं यदि ऐसा ना होता तो केवल एक ही पद्धति सफल होनी चाहिए थी बस शेष पद्धतियां असफल होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं सभी पद्धतियां सफल हैं तो हमें इस बात को समझना चाहिए आज की मेडिकल साइंस इस बात को नहीं समझ रही उन्होंने बहुत ही स्थूल और रासायनिक चीजों को पकड़ लिया है लेकिन मनुष्य केवल स्थूल देह ही नहीं है वह मन भी है वह हृदय भी है वह विचार भी है वह भाव भी है वह संकल्प भी है वह आत्मा भी है और बीमारियों का उद्भव अलग अलग तल से हो सकता है और इसलिए उनको ठीक करने के उपाय भी अलग अलग होंगे यदि और गहरी समझ पैदा हो सके तो इन सभी पद्धतियों का एक सामंजस्य एक समन्वय इन सब का कम्बाइंड ढंग से उपयोग किया जा सकेगा और तब हम बहुत लोगों को मदद पहुंचा सकेंगे अभी हमारी जिद्द की वजह से कि एक ही पद्धति को सरकार प्रचारित करती है एक पद्धति एक देश में मान्य होती है दूसरी पद्धतियाँ गौण हो जाती हैं अब अवमूल्य हो जाते हैं लोग उनकी तरफ नहीं जाते ठीक ठीक ढंग से अगर पूरी साइंस पूरा विज्ञान विकसित हो सके तो हम इन सातों प्रकार की पद्धतियों का सदुपयोग मनुष्य जाति के हित में कर पाएंगे एक मित्र ने पूछा है कि जिन खोजा तीन पाइया नामक प्रवचन माला में किसी साधक ने ओशो से पूछा कि कुंडलनी जागरण में यदि खतरा है तो फिर उसे जगाया ही क्यों जाए ओशो ने उत्तर दिया कि खतरा तो बहुत है इसीलिए निमंत्रण है चुनौती है एक दूसरी में ओशो ने कहा है कि भीतर की शक्ति से छेड़खानी मत करना कुंडलनी जगाना खतरनाक है आचार्य सी कृपया ओशो के इन दो वक्तव्यों के विरोधाभास को स्पष्ट करने की अनुकंपा करें निश्चित रूप से जब भी कोई नई घटना घटती है चाहे वह ऊर्जा का जागरण हो खतरे तो हैं जहां लाभ होने की संभावना है वहां हानि होने की भी संभावना है मस्तिष्क में इतने विचार चल रहे हैं जितनी ऊर्जा मस्तिष्क में वही लोगों को अशांत और बेचैन किए हुए है अगर और ज्यादा ऊर्जा गमन करके ऊपर पहुंच जाए ये भी संभव है कि मनुष्य और ज्यादा विक्षिप्त हो जाए और ज्यादा बेचैन और उत्तेजित हो जाए बजाय शांत होने के ऊर्जा जागरण के पहले इसलिए शुद्धिकरण भावनाओं का शुद्धिकरण अंतस की सफाई जरूरी है अकेली ऊर्जा का जागना नुकसानदायी भी हो सकता है विद्युत ऊर्जा है इससे भी पंखा चल रहा है विद्युत कि बल्ब जल रहे हैं इसका उपयोग हो रहा है लेकिन इससे इलेक्ट्रिक करंट भी भी लग सकता है और मृत्यु भी हो सकती है तो ऊर्जा का हम कैसा उपयोग करेंगे लोगों को ले भी गया है मस्त नाम आपने सुना होगा सूफी कहते हैं किन्हीं लोगों को मस्त हो गए हैं दीवाने हो गए पागलों जैसे हो गए ध्यान करते करते सच पूछो तो इन्होंने अपनी ऊर्जा को जगा लिया और ये शांत नहीं हो पाए अब वो ऊर्जा एक प्रकार की दीवानगी एक प्रकार की मस्ती बन गई बजाय स्वास्थ्यदायी होने के बजाय शांत और समाधिस्त करने के वो एक प्रकार के पागलपन में ले गई ध्यान का पागलपन जिन खोजा तीन पाइया में ओशो ने जो कहा है और झरत झर दसमूति में जो कहा है याद रखना इसके बीच में दस साल का फासला है जिन खोजा तहिया में वो नए प्रयोग करवा रहे थे ऊर्जा जागरण के प्रयोग करवा रहे थे लेकिन उसके परिणाम जब आए उन परिणामों को देखकर दस साल बाद जो कह रहे हैं वो ज्यादा उपयोगी है दस साल के अनुभव भी उसमें जुड़ गए याद रखना जब कोई बुद्ध पुरुष कुछ कहते हैं शुरुआत में तो वो स्वयं को आधार मान के कहते हैं वे सोचते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब होंगे बहुत सी बातें वैसी बता देते हैं जो लोगों के उपयोग की नहीं हैं लेकिन भाई तो धीरे धीरे पता चलता है कि जिस इस अवस्था में मैं हूं वैसी अवस्था में लोग नहीं हैं और सत्य उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है इसलिए मैं कहूंगा कि ओशो ने झरद सौद स्मोति में जो कहा है कि कुंडलनी जगाना खतरनाक है और इसलिए ओशो ने कुलनी ध्यान जो विधि बनाई है उसका नाम मात्र ही है कुंडलनी ध्यान उसका उस प्रकार की ऊर्जा जागरण से संबंध नहीं जैसा कि गत रूप से समझा जाता है आपने जिस प्रवचन का उल्लेख किया है झरदसौद स्मोति का मुझे स्मरण आता उस ओशो ने यह भी कहा है कि कुंडलनी ध्यान तो बस मैंने नाम यूं ही रख दिया कुछ तो नाम रखना था कोई शब्द तो चुनना था अब शब्द मैं स्वयं तो गढ़ूंगा नहीं पुराने ही शब्दों का उपयोग करना होगा इसलिए कुंडलनी ध्यान नाम रख दिया है लेकिन परंपरागत ढंग से कुंडलनी से जो समझा जाता है वो मेरा अर्थ नहीं है मैं चाहता हूं तुम्हारी ऊर्जा नृत्य बने तुम्हारी ऊर्जा नाचे तुम आनंद मगन हो तुम अपने भीतर डूबो झूमो संगीत में डूबो शांत हो साक्षी में डूबो ऊर्जा अगर जाग जाए तो उपद्रव भी हो सकता है मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था एक बच्चा दूसरे से पूछ रहा है कि बताओ जब रावण ने कुंभकरण को छह महीने के बाद नींद से जगाया और कुंभकरण ने जाके राम की सेना पर आक्रमण किया तो हम अचानक भगदड़ क्यों मच गई उस दूसरे बच्चे ने कहा कि कुंभकरण छह महीने से नहाए हुए जो नहीं थे अचानक ऊर्जा जाग जाएगी बिना नहाई हुई बिना शुद्धिकरण के तो भगदड़ तो मचने वाली है इसलिए ऊर्जा जागरण के साथ साथ शुद्धिकरण पर बहुत जोर है इसलिए ध्यान के प्रयोगों के पहले एकाग्रता साधने के पहले चित्त का शुद्धिकरण ध्यान सूत्र नामक एक प्रवचन माला में ओशो ने शरीर का शुद्धिकरण चित्त का शुद्धिकरण और हृदय का शुद्धिकरण ये तीन प्रवचन दिए हैं और कहा है कि इसके बाद ही कोई व्यक्ति ध्यान में डूबे तो ध्यान का सदुपयोग हो पाता है ऊर्जा का सदुपयोग हो पाता है तो खतरा तो है जहां लाभ है वहां नुकसान का डर भी है तो समझ पूर्वक ही अपनी ऊर्जा को जगाना उसके पहले अपने शरीर को मन को हृदय को शुद्ध कर लेना शून्य कर लेना फिर यह ऊर्जा तुम्हें परम आनंद की तरफ ले जाएगी नहीं तो बुद्धत्व की तरफ जाने की बजाय विक्षिप्तता की तरफ भी जा सकते हैं तो ओशो की इस बात को बहुत महत्व देना क्योंकि 10 साल के अनुभव के बाद उन्होंने यह वक्तव्य दिया है दूसरी बात यह भी याद रखना कि दोनों वक्तव्य अलग अलग, अलग प्रश्नकर्ताओं को अलग, अलग अलग लोगों को दिए गए हैं हर व्यक्ति का सत्य अलग होता है किसी अशुद्ध व्यक्ति के लिए कहा होगा कि ऊर्जा की छेड़खान मत करना ऊर्जा को जगाना खतरनाक है किसी बहुत शुद्ध सहज सरल व्यक्ति को कहा होगा कि ऊर्जा को जगाओ खतरा है तो भी लो उसको चुनौती की तरह एक निमंत्रण की तरह स्वीकार करो तो किस व्यक्ति से कौन सी बात कही जा रही है बाद में किताब में यह तो नहीं रह जाता कि किससे कहा गया था सिर्फ वक्तव्य रह जाते हैं जैसे डॉक्टर अलग अलग वक्तव्य देता है किसी मोटे मरीज से वो कहे कि खाना कम करो थोड़ा खाना खाओ खूब व्यायाम करो चार मील रोज पैदल चलो और किसी हृदय के मरीज से कहेगी बिस्तर से हिलना मत चलना फिरना बिल्कुल नहीं और किसी दुबले पतले मरीज से कहेगी खूब खाना खाओ और बाद में सिर्फ वक्त रह किससे कहे गए थे ये बात ना रह जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी इसलिए कोई भी वक्तव्य को आउट ऑफ कॉन्टेक्ट संदर्भ के बाहर नहीं करना हर वक्तव्य किसी के संदर्भ में दिया गया है किसी खास व्यक्ति के लिए कहा गया है और इसलिए है रखना सदा एक जीवित सदगुरु की जरूरत होती है यद्य किताबों में जो लिखा है शास्त्रों में वह भी सदगुरु के वचन हैं। लेकिन वे किससे कहे गए हैं किस स्थिति में कहे गए हैं वो संदर्भ उसमें नहीं है और इसलिए हर साधक को सदा ही एक जीवित गाइड चाहिए जैसे मेडिकल साइंस की किताब पढ़ के स्वयं का इलाज नहीं किया जा सकता सर्जरी की किताब पढ़ के खुद का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता एक जीवित डॉक्टर चाहिए ठीक उसी प्रकार अध्यात्म में सदा ही एक जीवित सदगुरु एक मार्गदर्शक चाहिए आज के प्रश्नोत्तर सत्र को यहीं समाप्त करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।